अध्याय श्लोक क्रमांक से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक रूप जिसको संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ओम्ञानी ज्ञान अर्जुन अभी बोल रहे हैं ऑलरेडी ये अध्याय की शुरुआत में संदेह बता रहे हैं कि अर्जुन रो रहे हैं और लड़ने को तैयार नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांट दिया ये कहां से ये सब आ गया कुतस्तव कसमल विषमे समुपस्थितम अन्य दुष्टम अस्वर्गम की, की ये कश्मल यानी कि कलमश कहाँ से आ गया और वो भी ऐसी स्थिति में अभी विषम परिस्थिति जो है अभी, अभी तो युद्ध होने को और यहाँ पे अब ये सब लेके बैठे हो ये आर्य को शोभा नहीं देता है अनार्य दुष्टम स्वर्ग की तो प्राप्ति कराएगा ही नहीं अस्वर्गम और भी कर देगा। करम। है अर्जुन। बताते हैं की गम पार्थ नहीं तो तत्व तो उपपद्य शुद्रम हृदय दुर्बल चक्रोतिष्ठा परंत क्लैब्य बोलते हैं अर्जुन को बताते नपुंसक के गुणा है ये तो नपुंसक के गुण आपको शोभा नहीं देते न आप में नपुंसक के गुण शोभा नहीं देते इसलिए इस इसके बस में मत आजा, जाओ ये हृदय दुर्बलिया जो है उसको छोड़ करके उठो और लड़ो चक्रोतिष्ठ और अपने शत्रुओं को जीत लो अर्जुन तो सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे मित्र मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं थोड़ी नपुंसक हूँ मैं तो सब धर्म का उदाहरण दे करके शास्त्रों से मैंने बताया और मुझे मैं नपुंसक बोल रहे हैं ऐसा कैसे अर्जुन तो प्रतिउत्तर देते हैं भगवान को कृष्ण की कथम भीख्य द्रोण च मधुसूदन ईशु है पूजारूदन मैं भीष्म पिता और आचार्य द्रोण को जो हमारे गुरु है एक पितामह और एक गुरु तो इनको कैसे मैं मार सकता हूं युद्ध में ये तो हमारे पूजा के योग्य है हमको तो इनकी पूजा करनी चाहिए और मैं उनको तीर तीर मारूंगा ये तो कैसे संभव है और आप मधुसूदन हैं तो जो मधु दो मधु थे तो उसमें जो अरि मधु है इसलिए सुदन शब्द मतलब क्या है अरि मतलब शत्रु तो आपने किसको मारा अपने शत्रु मधु को मारा कि अपने मित्र मधु को मारा सगे संबंधी जो उनके और भी मधु नामक थे तो उनको तो नहीं मारा ना तो आप मुझे आप खुद तो नहीं मारते और आप मुझे भीषमा सुदन द्रोण सुदन और को बोल दिया तो नहीं, मैं थोड़ी ना तो यहाँ पे बताया है। नहीं वो तो ऐसा फिर कुछ भी बोल करके उसके ऊपर चर्चा निकाल सकते क्या करते तो किया नहीं ना यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आप मुझे भीष्म द्रोन सूदन बोल बनने को बोल रहे हो ये तो कैसे स, स, स, सही है आप खुद तो हरिसन हो मित्र सूदन नहीं हो तो ये तो मेरे पिता माँ और गुरु है इनको मैं कैसे मार सकता हूँ इनकी तो पूजा करनी चाहिए ये कभी गुरुगण बड़े लोग कभी कठोर शब्द बोल भी देते हैं तो उनको प्रतिउत्तर नहीं देना चाहिए तात्पर्य में लिखते हैं उनकी तो फूलों से पूजा होनी चाहिए उसकी जगह आप मुझे तीर से पूजा करने को बोल रहे हो तो ये एक व्यवहार की बात आती है जो तो तात्पर्य में बता दो यहाँ तक कि यदि कभी वे वृक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाणों बाण कैसे छोड़ सकता है ये बात तो चर्चा हो गई होगी आप ये वैदिक सभ्यता रही है बड़े लोग रुक्ष व्यवहार करते भी है तो उनको सामने नहीं बोलते हैं। बड़ों की बातों का बुरा नहीं लगाते हैं सामने नहीं बोलते हैं ये एक नियम है इनको तो मारने की तो बात ही अलग हो फिर अर्जुन कहते गुरु ना ही श्रेयो श्रेय भोक्त हलोके अर्थ कामांस स् गुरु नीहे भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान है अर्जुन भगवान कृष्ण ऐसे महानुभाव गुरु गुरुगणों को मार करके राज्य को भोग करना उससे तो अच्छा है कि इस जगत में जब तक जी रहे हैं तो भिक्षा मांग करके जी ले भले ही वो लोग हमको मारने के लिए उत्सुक है लेकिन वो गुरु ही तो है गुरु नहीं है ही है तो आखिरकार वो गुरु है नहीं। तो इसलिए उनके खून से सना हुआ राज्य हम कैसे भोग कर सकते हैं। ये अर्जुन का तर्क है फिर अर्जुन बताते हैं आज के श्लोक में न चैतम कतर गरियो यद्वा जयेम यदि वयेयू नो जयेयू याने वहत्वा नदी जी विमु धाति राष्ट्र एक तो अर्जुन ने ये बताया कि ये सब लोग हमारे गुरुगण हैं तो इनको तो मार करके कैसे हम राज्य का भोग कर सकते हैं। इनके खून से सना हुआ राज्य भोग करने योग्य नहीं है मान लिया मुझसे सचा है मांग करके जी लो और चा और ये भी तो कहा निश्चित है कि इनको मारेंगे तो भी राज्य मिलने वाला है और ये भी तो कहा निश्चित है कि राज्य प्राप्त करके भोग करना अच्छा है हमारे लिए अर्थात हम जीत जाए वो अच्छा है कि ये लोग जीत जाए वो वो भी तो कहाँ निश्चित कुछ पता नहीं चल रहा है क्या अच्छा है ये जीते कि हम जीते कृष्णा से एक तद वि कतरअरी हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या अच्छा है यदवा जयम यदि कि हम जीत जाए कि ये लोग जीत जाए क्या अच्छा है वो वो भी निश्चित नहीं है याने वतवा नजीजी विशामस जिनको मार करके हम लोगों को जीना जीने हम लोगों के जीने का कोई मतलब नहीं है ऐसे धारत राष्ट्र के पुत्र अभी युद्ध में हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं उनको मारेंगे तो भी नुकसान है और नहीं मारेंगे तो भी नुकसान है। ये असमंजस है एक तो धर्म के विरुद्ध जाकर के गुरुगण को मारना पड़ेगा और दूसरे ये लोग को मार करके भी जीतेंगे तो भी क्या लाभ है और हारेंगे तो भी क्या लाभ है हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीताना जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धुतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो दोनों तरफ से ये स्थिति है इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करे कि नहीं करे क्योंकि तो युद्ध करे कि नहीं करे उसमें नुकसान ही है जीते कि हारे और दूसरा नुकसान है कि जीतने के लिए गुरुगणों को मारना पड़ेगा ज्य श्रेष्ठ को मारना पड़ेगा तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने यद्यपि के क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि या वह शत्रु को जीतता नहीं नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षाही रह जाता है फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उस उनका उनका पक्ष न्याय पर है तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार हो। दोनों प्रकार से हार है और उसमें फिर उसके ऊपर गुरुओं को भी मारना पड़ रहा है तो क्या लाभ है ऐसे युद्ध से ये उनका प्रश्न है अर्जुन का अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा के मुक्ति नहीं होती अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था तो ये जो अर्जुन सब चर्चा विचारना कर रहे हैं हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कैसे ये सब उनके दैवी गुण भक्ति के शुद्ध भक्ति के कारण है कि वो इतना बड़े सम्राट राजा के पद होने, पर होने पर भी उनके परिवार में होने पर भी इतने सब कुछ छोड़ने को तैयार है कभी भी और भिक्षाटन करके जीने को भी तैयार है भिक्षाटन करने पे कुछ अच्छी चीजें मिले ऐसा जरूरी नहीं है आप यदि राजा का जीवन जिएंगे तो पता चलेगा तो रोज छप्पन भोग होता है खाने में एक बार नहीं बार बार सब कुछ बेस्ट उनको मिलता है सोने के लिए स्वर्ण के आसन और उसमें भी गद्दे इत्यादि सब बेस्ट चीजें हमेशा सुगंधी व्यवस्था करके रखते हैं उनके लिए रोज स्नान के लिए उनका कुंड होता है जिसमें बहुत ही सुगंधी पानी होता है गरम, ठंडा और अलग अलग अलग अलग वस्तुओं से स्नान करते हैं रोज और अलग अलग प्रकार से भोग के बहुत साधन होते हैं उनके पास और उनको वो भोग करना होता है वो भोग करते हैं ये सब साधनों का कहीं भी जाते हैं हाथी पे जाएंगे रथ पे जाएंगे साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है केवल भोग ही नहीं होता है किंतु अलग अलग प्रकार की स्त्रियां उनके पास होती है भोग करने के लिए हर एक प्रकार के भोग उनको उपलब्ध है हमेशा और फिर उन भोगों को नहीं स्वीकार करना उसको कभी भी त्याग देना एक बहुत ही महान लक्षण है विरक्ति का ऐसा हम इतिहास में भी देखते हैं भरत महाराज तुरंत ही त्याग दिए राज्य को फिर परीक्षित महाराज ये सब अलग अलग महान महान राजा हैं जो समय आने पे राज्य को त्याग दिए खटवांग महाराज से बहुत सारे राजा हैं जो राज्य को समय आने पर त्याग दिए और ऐसे भी राजा हैं जो इन भोग वृत्ति में गिर गए बहुत ही और उसको त्यागे नहीं जैसे पुरंजना अल्टीमेटली नारद मुनि की कृपा से उनको हुआ कार्तवीर अर्जुन परशुराम से जिनका झगड़ा हुआ जिनके कारण फिर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय में विहोण कर दिया क्षत्र बिना क्षत्रिय के क्षत्रिय रहित कर दिया तो कार्तवीर अर्जुन थे तो बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे भी हैं जो तो भोगेश्वर्य में आसक्त हो गए अर्जुन तो का यहाँ पे ये गुण है कि वो इच्छा मांग करके भी तैयार है जीने के लिए लेकिन उनको ये चीज नहीं करनी है राज्य अपने लिए नहीं चाहिए उनको ये यहाँ पे निश्चित होता है उनकी इंद्रिया पूर्ण रूप से संयमित है और जब तक इंद्रिया संयमित नहीं है तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती योग का एक योग इंद्रिय संयम योग का एक अर्थ इंद्रियों को संयमन करना नियंत्रित करना अलग अलग प्रकार से इसलिए ये हमारा ध्येय है किसी भी वर्ण या आश्रम में हो इंद्रियों को नियंत्रित करना उसको जो चाहिए वो नहीं देना अभी तो जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है वही उसको प्राप्त कराना फिर आगे अर्जुन कहते हैं प्रपन्नम् ये सब लॉजिक रख रहे हैं तर्क रख रहे हैं दोनों तरफ से सोच रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए यह सब इसमें गड़बड़ है लेकिन फिर मेरा कर्तव्य भी है कि लड़ना ही होगा सत्य का कर्तव्य है लड़ना ही होगा यदि नहीं लड़ेंगे तो पाप होगा तो इसलिए कन्फ्यूज है कन्फ्यूज मतलब द्विधा में इसलिए ये श्लोक कहते हैं वो कि क्या करें मुझे पता नहीं चल रहा है धर्म सम्मू चेता हूँ कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रवाम धर्म सम्मू चेता है भगवान श्री कृष्णा मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए मेरे लिए करणीय क्या है कर्तव्य क्या है इसके बारे में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है समझ में नहीं आ रहा है करू क्या या नहीं करूँ धर्म समूह था बोलते धर्म क्या है अभी ये सिचुएशन में वो मुझे पता नहीं चल रहा है इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि कोई ऐसी क्रिया करनी है जिसमें दो किसी भी प्रकार से करने में कुछ ना कुछ अधर्म होने वाला है तो वो धर्म संकट की बात रहती है। तो यहाँ पे वो धर्म संकट है यदि नहीं लड़े तो क्षत्रिय का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा और यदि लड़े तो ये सब नुकसान है तो क्या करें करे तो ये कुछ भी करेंगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कुछ न कुछ अधर्म हो रहा है तो इसलिए आ, पूछ रहे हैं कि अभी क्या करे अर्जुन अभी आप ही बताओ आप ही बताओ कि करू क्या मेरे लिए तो धर्म संकट है दोनों तरफ से अधर्म होगा लड़ो कि नहीं लड़ो जिसको कहते धर्म संबोध के ये श्रेय सिया निश्चितम रूहितन में जो मेरे लिए श्रेय है जिससे मेरा श्रेय होगा यद श्रेय आप वो निश्चित करके मुझे बताइए ब्रूही तन में वो चीज निश्चित करके मुझे बताइए मैं आपकी शरण में आता हूं शिष्यस्ते हम शादी माम तमाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में आया हुआ अभी आपका शिष्य हूं आप मुझे बचाइए शादी शरण में आए हुए मुझको आप बचाइए मैं आपका शिष्य यहाँ पे अर्जुन शरणागत हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और इस प्रकार से उनको गुरु की तरह स्वीकार कर रहे हैं अभी अभी तक मित्र की तरह है अभी गुरु की तरह स्वीकार किया है तो गुरु की तरह स्वीकार करने पर अभी अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि जो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे वही मैं करने वाला हूँ मेरे अपने प्रश्न हो सकते हैं लेकिन कार्य तो वही होगा जो भगवान निर्णय करेंगे इसलिए बोले हैं येय श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन जो मेरे लिए श्रेय है वह मुझे बताइए मैं वो करूंगा तो इसका अर्थ है कि प्रश्न हो सकते हैं किंतु निर्णय तो भगवान के ऊपर छोड़ते यह है गुरु की स्थिति जबकि मित्र मित्र होते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं और यदि अच्छा लगा तो हम पालन करेंगे अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे ये मित्र की स्थिति होती है मित्र से भी हम सलाह लेते हैं और गुरु से भी सलाह लेते हैं लेकिन दोनों सलाह में अंतर है, गुरु से जो सलाह लेते हैं उसमें गुरु निर्णायक हैं क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए मित्र से सलाह लेते उसमें हम निर्णायक हैं हम कुछ चीज़ें स्वीकार करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो अभी तक अर्जुन मित्र की तरह व्यवहार कर रहे थे भगवान से अभी उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की कि नहीं आप निर्णायक है आप जो बोलेंगे वही करूंगा शरणागति होने के बाद भी प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि जो करना है वो सही से करना है तो इसलिए प्रश्न तो होंगे ही इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में ही प्रश्न होते हैं शिष्य गुरु को प्रश्न करते हैं उत्तर प्राप्त करते हैं किन्तु निर्णायक गुरु का होता है अब मैं अपनी कर्पण कृपण दुर्बलता के कारण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 हर एक के लिए चिंता का कारण है पग पग पर उलझन मिलती है अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भी भबक उठती है इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं अतः वैदिक वांगमय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने ता तो सुलझाने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए यह इस श्लोक का तात्पर्य है भौतिक जगत ऐसे ही बना है कि समस्याएं तो होने वाली हमेशा होती रहेगी हम चाहे तो भी होगी हम चाहे कि नहीं हो तो भी होगी भौतिक जगत है, दुखाले अचानक कहीं से समस्या आ जाती है, हमने सोचा भी नहीं जैसे अग्नि जंगल में लग जाती है अचानक, पता नहीं कैसे लगी, लेकिन लग गई तो फिर उससे झूझना पड़ेगा उसको झेलना पड़ेगा और उसका कुछ समाधान करना पड़ेगा उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम जब है तो अलग अलग प्रकार के दुख अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है और वो स्थिति में हमें निर्देश चाहिए कि किस प्रकार से कार्य करे जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहे। समझ में आ रहा है स्थिति बहुत सारी प्रकार की आ सकती है हरेक स्थिति में हमको कार्य उस प्रकार से करना है कि जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहे हजार प्रकार की स्थिति आएगी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए और यदि हमारा निर्णय गलत रहा तो आध्यात्मिक प्रगति रुक दी जाएगी इसीलिए ऐसे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो हमारी स्थिति के अनुसार हमको मार्ग दे सके ये स्थिति में आप ये करो इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति बनी रहेगी समझ में आ रहा तो इसलिए गुरु के पास जाना आवश्यक है केवल पुस्तक सफिशेंट नहीं है जो ऋत्विक मोमेंट चला है इसको जिसमें वो सोचते है कि प्रभुपाद के पास दीक्षा ले लो मूर्ति के पास और फिर प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उससे ही हमको सब मार्ग प्राप्त होगा आपको किसी व्यक्ति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है और बाकी जो दूसरे भक्त हैं वो एक मित्र की तरह हैं, उनसे आप सलाह लेते रहो जो आपको ठीक लगे तो आप पालन करो नहीं लगे तो मत करो लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपात की पुस्तकों से आपको सब मार्गदर्शन प्राप्त होगा किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है दीक्षा आपकी प्रभुपात से ही होती है ठीक लगा तो करेंगे प्रभुपात से दीक्षा होती है और प्रभुपात की पुस्तकें हैं उससे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो गुरु से मिलने वाला था आपको कोई एक व्यक्ति गुरु की जरूरत नहीं है कोई करेगा तो फिर ठीक वो करेगा। हाँ ये समस्या है ना उसमें तो यहाँ पे उसका ये श्लोक उस चीज को काटता है अर्जुन के पास भी पुस्तकें तो थी सब पूरा ज्ञान था शास्त्रों का भी फिर भी अर्जुन धर्म सम्बूढ़ चेता क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए ये सिचुएशन है तो इसलिए वो गुरु की शरणार्थ हो रहे हैं गुरु की शरण ले जो मार्गदर्शन देंगे उसी प्रकार से हम सबको गुरु की आवश्यकता है जो हमारी स्थिति को देखे और ये स्थिति में क्या करना चाहिए ये बताए शास्त्रों के मार्गदर्शन से सब परिस्थिति को तोल करके हमारे लिए निर्णय ले सके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है निर्णय लेने वाले हम नहीं होते ये है गुरु शिष्य का जब निर्णय लेने वाले हम होते हैं तो बाकी सब जो मार्गदर्शन निर्देशन प्राप्त होता है वो एक मित्र से मार्ग निर्देशन है ता, उस प्रकार का है प्रश्न तो दोनों के बीच में चलते है मित्र मित्र के बीच में भी चलते हैं और गुरु शिष्य के बीच में भी चलते हैं किंतु गुरु शिष्य के संबंध में निर्णायक गुरु होते हैं। ये करना है आपको ये स्थिति में ये करना है तो वो निर्णय फाइनल होता है ऐसे ही माता पिता भी उसी प्रकार के गुरु हैं। निर्णय उनका फाइनल होता है तो हमारे ऊपर निर्णय नहीं होता है हम प्रश्न कर सकते हैं समझ सकते हैं जो कर रहे हैं वो किंतु कार्य ऐसे ही होगा फिर वो डिसाइड करते हैं वो निर्णय करते हैं लेकिन मित्र के बीच ऐसा नहीं होता है निर्णय लिया है यदि प्रश्न से सहमत सुझाऊ या प्रश्न से सहमत है कि हाँ ऐसा हो सकता है हाँ तो अल्टीमेटली निर्णय वहीं लेंगे ना तो सहमत है तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे निर्ण। सहमति निर्ण। तो? नहीं होना उनकी मतलब सहमति हुई सहमति तो मतलब उन्होंने निर्णय तो हाँ तो वो तो वही हुआ ना अभी आप बोले हाँ ऐसा है हाँ एक बात तो सही है थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर कुछ निर्णय देते हैं सोच करके निर्णय देते निर्णय तो आया ना अल्टीमेटली क्या करना है तो वो बात है निर्णायक गुरुगण होते हैं और मित्र मित्र में निर्णायक हम होते हैं तो ये अंतर है ये अंतर अब तक है तो ये श्लोक में अर्जुन भगवान को शरणागत हो रहे हैं अर्थात भगवान निर्णायक बन गए हैं अभी अर्जुन नहीं बोलेंगे कि आप क्यों मुझे ये कह रहे हो नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा ऐसा निर्णय नहीं है अभी अर्जुन का निर्णायक अभी भगवान को बनाया तो ये अंतर है मित्र और गुरु में गुरुगण और मित्र में और ये आवश्यक है क्योंकि भौतिक जगत की परिस्थितियां इतनी जटिल होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है कि उसमें धर्म क्या है अधर्म क्या है करणीय क्या है ये निर्णय कर पाना कई बार बहुत कठिन हो जाता है और गुरुगण इन चीज़ों को निर्णय करने में पटु होते हैं उनको उसका अनुभव भी होता है अपने गुरुगण से सीखे भी है और शास्त्र का माध्यम लेते हैं और वो हमारी स्थिति भी देख सकते हैं तो ये सब बातें मिला करके और उनको अनुमति मिली है वो पद प्राप्त करने की भगवान से सही कोई ऐसे गुरु नहीं बन सकता है उसकी अनुमति होनी चाहिए केवल गुण है इसलिए गुरु बन गए ऐसा भी नहीं होता है सब गुण होते हुए भी अंत अनुमति चाहिए तो वो सब अनुमति प्राप्त करके फिर वो स्थिति पे है कि वो निर्णय ले सकते हैं तो इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है बिना गुरु आ, हम अपने जीवन को मार्ग निर्देशन प्राप्त नहीं कर सकते जीवन में कभी इसके पिछले वाले श्लोक में ही आया कि गुरु यदि नहीं जानता क्या करना है क्या नहीं करना है और गलत कार्य में लगे हैं तो उनको त्याग देना चाहिए सही गुरोरपी अवलिप्त कार्य कार्याजानत कार्या उत्पथ प्रतिपन्न परित्यागो विधीय और नेक्स्ट श्लोक में ही अर्जुन ने गुरु की शरण ले ली पिछले श्लोक में गुरु को त्यागने की बात आई तात्पर्य में नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ने गुरु की शरण ले ली ऐसा कैसे प्रभुपाद पिछले श्लोक में ही बोल रहे हैं कि जो गुरु को कुछ पता नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है तो उसको त्याग देना चाहिए और ये वाला श्लोक में अर्जुन गुरु की शरण ले रहे हैं नहीं, अर्जुन सोच सकते हैं ना अभी वो वाले गुरु भी गलत है तो अभी मैं कोई गुरु करूंगा ही नहीं। <laughs> तो इस श्लोक के साथ दूसरा एक श्लोक है कि ऐसे गुरु को त्याग करके फिर दूसरे सही गुरु की शरण लेनी चाहिए <laughs> तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक गुरु यदि एक व्यक्ति जो गुरु बन रहा था उसका या तो पतन हो होगा या तो गलत काम में लगा है या तो उसको पता नहीं चलता है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार क्या करना है तो उसको त्यागा उसके बाद बस अभी कोई गुरु करने की जरूरत नहीं अभी मैं गुरु बन गया कोई गुरु करने की जरूरत नहीं मतलब उसका अर्थ यही हुआ कि मैं गुरु बन गया कि मैंने तो सब देख लिया सब गुरु ऐसे ही होते हैं इसलिए अभी तो मैं बहुत ही सावधान रहता हूं मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा किसी को अल्टीमेट ऑथोरिटी नहीं बनाऊंगा बस मैं अपने आप देख लूंगा तो वो अगेन गलत चीज है ये समझना कि हमको तो गुरु की आवश्यकता है ही हमेशा ये बहुत आवश्यक है समझना और ये समझ करके फिर ये भी बात है कि कभी गुरु जो है तो वो यदि पाप कार्य में लगे हुए हैं गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं निंद्य कार्य में लगे हैं इस प्रकार का हो जाता है यदि तो ऐसे गुरु गुरु नहीं रहते हैं इसलिए उनको त्याग करके ये क्या समझ करके उनको त्यागते हैं कि मुझे वास्तव में गुरु की आवश्यकता है और ये तो अभी गुरु नहीं रहे हैं तो मुझे दूसरे गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा ये जो गुरु होने की जो हमको गुरु की जो आवश्यकता है उसको गंभीरता से जब हम समझ रहे हैं तभी की बात है ना कि नहीं गुरु की तो आवश्यकता है और ये तो अभी गुरु रहे नहीं तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो फिर दूसरा गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिससे हमको सही मार्ग प्राप्त हो तो मैं आगे बढ़ पाऊँ नहीं तो यदि मैं दूसरे गुरु की शरण में नहीं जा रहा हूँ और ये सही गुरु है नहीं तो मेरा मार्ग निर्देशन कहाँ से आएगा तो, हाँ। तो, तो इसलिए पॉइंट ये है वो गुरु को त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है उसमें उसमें सही मार्ग निर्देशन मुझे कहाँ से प्राप्त होगा उसकी चिंता महत्वपूर्ण है।, है उसमें वो गुरु का त्याग गुस्से में आकर के नहीं हो रहा है क्या ये तो ऐसा ही बेकार है चलो छोड़ो मैं अपने आप करूंगा ये विचार से गुरु का त्याग नहीं हो रहा है उधर गुरु का त्याग इसलिए हो रहा है कि मुझे आवश्यकता है कोई सही गुरु की और ये गुरु तो सही नहीं है तो अभी मेरा क्या होगा इसलिए किसी और गुरु की शरण में जाते जो सही है तो इसलिए ये समझना आवश्यक है वो केवल गुस्से से त्याग नहीं है गुरु का तो जीवन के हरेक मोड़ पे हमको गुरु की आवश्यकता रहती है और सही गुरु की शरण में होना चाहिए हमको फिर आगे कहते हैं आख, प्रभुपाद आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है यह जो जीवन वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता गृह धारण उपनिषद तीन आठ दस में कहा है व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार से हुआ है यो वह एकदरम गार्गी अविमान लोका कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है उपनिषद में था फिर आगे जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है यह एक तरम गार्गी विदित्व आसमान लोका प्रति सब ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण है देहात्म बुद्धि अध्यात्म बुद्धि व कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है चर्म रोग मतलब चमड़ी से कनेक्ट परिवार और ये सब एक ही चमड़ी का है ना भौतिक रूप से आ, आ, क्या बोलते हैं जुड़ा हुआ है कृपाण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग था मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उसकी का का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने कर्तव्य प्रतीक्षा कर रहा था कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है वह कृष्ण का शिष्य शिष्यत्व ग्रहण करता है यह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है गुरु तथा शिष्य कई बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझते हैं यह गीता में वर्णित है तो भी मूर्ख संसारी विद्वान, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए कृष्ण के अंत तथा तो बाह्य में कोई अंतर नहीं है इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है तो अर्जुन को थोड़ा आइडिया आ गया था कि उलझनों का कारण क्या है कि वो अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता है उनको बचाना चाहता है तो ये जो भौतिक स्तर पे हम जब तक कार्य करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उलझनों का कारण बनती है भौतिक स्थिति ही ऐसी है तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है इसमें कृपण शब्द उपलब्ध हुआ है आज श्लोक में कार्पण्य दोष कृपण कार्पण्य मतलब कृपणता तो कृपणता के दोष से अर्जुन धर्म सम्मू हो गए हैं तो इसलिए प्रभुपा ये कृपण शब्द को समझा रहे हैं उपनिषद से उपनिषद से कि जो व्यक्ति इस शरीर को त्याग करता है ये समझे बिना कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है और मैं इस भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं हूं संबंध को समझे बिना जो शरीर त्याग करता है अर्थात पूरे जीवन और शरीर के लिए कार्य करता रहता है वो व्यक्ति कृपण है कृपण मतलब कंजूस तो मान लो कि कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन पूरा जीवन वो उसको उपयोग ही नहीं करता है या तो बैंक में डाल के रखता है या तो तिजोरी में बंद करके रखता है जितना बहुत बहुत मेहनत करके कमाता रहता है और अंदर बंद करके रखता है खाना पीना भी अच्छा नहीं खाता है पैसा ज्यादा चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कंजूस क्योंकि उसके पास धन है और उसका उपयोग करना वो नहीं सीखा जिस ये हेतु के लिए धन है वो अर्जित कर रहा है वो हेतु के लिए उसने उपयोग नहीं किया उसी प्रकार से मनुष्य जीवन एक धन है मनुष्य शरीर और उसका हेतु है भगवत प्राप्ति करना तो मनुष्य शरीर को अच्छे से बनाए रखा पूरी मेहनत की लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कुछ मेहनत नहीं की तो वो उसी प्रकार का है जो मनुष्य धन को व्ययी नहीं कर रहा है सही जगह इसलिए उसको कृपण कहते हैं और जो ब्राह्मण है उससे विपरीत जो व्यक्ति उसको कहते हैं जो मनुष्य जीवन के ध्येय को समझ गया है और उसके लिए उसको उपयोग कर रहा है तो उसको फिर ब्राह्मण कहते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं वो सही में ब्राह्मण है इसका अर्थ यह नहीं है कि ये पारमार्थिक ब्राह्मण की बात हुई है अर्थात वृत्ति से कोई कुछ भी हो सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन आंतरिक रूप से यह व्यक्ति ब्राह्मण है क्योंकि वो ब्रह्म को समझने के लिए प्रयास कर रहा है ब्रह्म जानाती ब्राह्मण उस प्रकार से तो इसलिए वो ब्राह्मण है क्योंकि उसका ध्यय ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ जाना है इसलिए उसको ब्राह्मण कहते उस प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वो कृपण नहीं है वो ब्राह्मण है आगे कल से करेंगे समाप्त उपाधिनाथ भगवद गीता है ठाकुर